श्री वशिष्ठ जी द्वारा संध्या को दीक्षा देना संध्या ने कहा जो बिना आकार वाले हैं जो ज्ञान के ही द्वारा जानने योग्य हैं जो सबसे परे हैं जो ना तो स्थूल हैं और ना सूक्ष्म ही हैं तथा जो उच्च भी नहीं हैं जिनका रूप योगियों के द्वारा अंदर ही चिंतन करने के योग्य हैं उन आप भगवान श्री के लिए मेरा नमस्कार है जिनका स्वरूप शिव अर्थात कल्याण स्वरूप है जो परम शांत निर्मल विकारों से रहित ज्ञान से भी परे सुंदर प्रकार से युक्त विचारी रवि प्रख्य धवान्त अंधकार भाग से परे हैं उन परम प्रसन्न आप के लिए मैं प्रणाम करती हूँ, जो एक शुद्ध दैदीप्यमान विनोद चित्त के लिए आनंद रूप सत्य से उत्पन्न पापों का हरण करने वाला नित्य ही आनंद रूप सत्य और बहुत ही अधिक प्रसन्न जिसका श्री का प्रदाता या रूप है उन प्रभु के लिए मेरा प्रणाम है विद्या के आकार से उद्भावना करने के योग्य प्रकृष्ट रूप से भिन्न सत्त से छन्न ध्यान करने योग्य आत्म स्वरूप से समन्वित सार पार और पावनों की भी पवित्र करने वाला जिनका रूप है उनके लिए मेरा प्रणपात है योग मार्ग में युक्त पुरुषों के द्वारा गुणों के समूह आठ अंग वाले योग से जो नित्य अर्चन और व्यसे ही निचिन्तन किया जाता है जिसकी योगी जन अपने ज्ञान योग में व्यापी तत्व को प्राप्त करके परात्पर को प्राप्त हुए है, जो सुद्ध है, जो हैं जो शुद्ध रूप वाले हैं और जो मनोग्य हैं जो गरुण पर विराजमान हैं जिनका प्रकाश नीलमेघ के समान है जो शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले हैं उन योग से युक्त आपके लिए मेरा प्रणाम समर्पित है जिनका गगन भूमि दिशाएं जल ज्योति वायु और काल स्वरूप हैं उनके लिए मेरा प्रणाम है जिनके कार्यों के अगस्त में प्रधान और पुरुष निवास किया करते हैं उन अव्यक्त रूप वाले गोविंद के लिए नमस्कार हैं जो स्वयं हैं और जो भूते हैं जो स्वयं उसके गुणों से परे हैं जो स्वयं ही इस जगत का आधार हैं उनके आप के लिए नमस्कार है तथा बारंबार प्रणाम है जो सबसे पर तथा पुराण है जो पुराण पुरुष हैं और जगन में परमात्मा है जो अक्षय और व्यथा से रहते हैं उस देश के लिए बारंबार नमस्कार है जो ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके इस सृष्टि की रचना किया करते हैं और जो विष्णु के स्वरूप से रुद्र के रूप में होकर इस जगत का संहार किया करते हैं उस आपकी सेवा में बारंबार मेरा प्रणाम समर्पित है कारणों के भी कारण दिव्य अमृत ज्ञान और विभूति के प्रदाता समस्त अन्य लोगों को मोह के दाता हैं उन प्रकाश रूप वाले परात्पर बारंबार प्रणाम है जिसका महान प्रपंच जगत कहा जाया करता है जो भूमि दिशाएं सूर्य चंद्र मनोजव वहिन्न मुख से अंतरिक्ष है अनु भगवान श्री हरि आपके लिए प्रणाम है आप परमात्मा पर हे हरे आप विविध विद्या हैं आप शब्द ब्रह्म और विचार के पर से भी पर हैं जिस जगत के पति का ना तो आदि है ना मध्य और ना अंत ही होता है उन देव का मैं किस प्रकार से स्तुवन करूं जो देववाणी मन के गोचर से भी बाहर अर्थात पर हैं जिनके स्वरूपों का ब्रह्मा आदि देवगण तथा तप के भी धन वाले मुनिगण भी विवरण नहीं किया करते हैं उनके रूप मेरे द्वारा किस प्रकार से वर्णन करने योग्य हैं उन निर्गुण प्रभु के गुण मुझ स्त्री जाति वाली के द्वारा कैसे जानने के योग्य हो सकते हैं जिनके स्वरूप को इंदु आदि सुर और असुर भी नहीं जानते हैं हे जगत के नाथ आपके लिए नमस्कार है हे तप से परिपूर्ण आपके लिए नमस्कार है हे भगवान आप प्रसन्न हो गए आपके लिए बारंबार प्रणाम है मार्कंडे महर्षि ने कहा इसके अनंतर उसका शरीर वलकल और अजिन मृग चर्म से समृद्ध था तथा बहुत ही क्षीण और मस्तक पर पवित्र जटाजुटों में राजित था अर्थात परम शोभित था मादनी में सर्जित कमल के सदृश मुख को देखकर भगवान श्री हरिकृपा से समावष्टि होकर उस संध्या से यह बोले श्री भगवान ने कहा हे बद्रे आपकी इस परम दारूण तपश्चर्या से मैं अधिक प्रसन्न हो गया हूँ हे शुभ प्रज्ञा वाली मुझे आपकी स्तुति से अधिक प्रसन्नता हुई है अब आप मुझसे वरदान जो भी अविष्टों से प्राप्त कर लो जिस वर से उनका मनोगत कार्य हो मैं उसको कर दूंगा तुम्हारा कल्याण होवे मैं तुम्हारे इन व्रतों में परम हर्षित हो गया हूँ संध्या ने कहा हे देव यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरी इस तपस्या से आपको आलाद हुआ है तो अब मैंने प्रथम बार व्रत किया है उसी को आप करने की कृपा कीजिए हे देवेश्वर उत्पन्न मात्र ही प्राणी इस नव स्थल में क्रम से ही सकाम न में वे संभव होंगे मैं तीनों लोकों में परम पतिव्रता प्रथित हो जाऊंगी जैसे कोई दूसरी न मैंने एक बार व्रत किया है काम वासना से संयुक्त मेरी दृष्टि कहीं पर भी न गिरेगी हे जगत के स्वामी पति को छोड़कर कहीं मेरी सकाम दृष्टि नहीं हो यह भी मेरा परम सुकृत होगा जो कोई भी पुरुष काम वासना से युक्त होकर मुझे देखे उसका पुरुषत्व विनाश को प्राप्त हो जाएगा और वह क्लीव अर्थात नपुंसक हो जाएगा श्री भगवान ने कहा प्रथम तो शैशव भाव हुआ करता है और दूसरा कौमार नाम वाला भाव होता है तीसरा यौवन का भाव है और चतुर्थ वार्धक भाव होता है तीसरे भाव अर्थात यौवन के भाव को संप्राप्त हो जाने पर जो एक शरीरधारी अवस्था का भाग है मनुष्य उसमें ही काम वासना से समन्वित हुआ करते हैं कहीं कहीं पर द्वितीय भाव के अंत में भी हो जाते हैं मैंने आपके तप से जगत में मर्यादा और स्थापित कर दी है उत्पन्न होते ही शरीरधारी सकाम नहीं होंगे और आप तो लोक में उस प्रकार का भाव प्राप्त करेंगे कि तीनों लोकों में अन्य किसी का भी ऐसा भाव नहीं होगा जो भी कोई बिना आपके पाने ग्रहण करने के लिए हुए काम वासना से युक्त होकर आपको देखेगा वह तुरंत ही क्लीवता अर्थात नपुंसकता को प्राप्त हो जाएगा आपका पति तो बहुत बड़े भाग्य वाला होगा जो सुंदर रूप लावण्य से और तप से समन्वित होगा वह आपके ही साथ रहकर सात कल्पों के अंत पर्यंत जीवन के धारण करने वाला होगा ये जो भी वरदान आपके आपने मुझसे प्राप्त किए हैं वह सब मैंने पूर्ण कर दिए हैं और अन्य भी मैं आपको बतलाऊं जो कि पूर्व में आपके मन में स्थित था आपने पूर्व में ही अग्नि में अपने शरीर के परित्याग करने की प्रतिज्ञा की थी खुत से प्रज्वलित अग्नि में शीघ्र ही आप गमन करें उस पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसों के आश्रम में मेदातिथि महायज्ञ कर रहे हैं वहां पर जाकर स्वयं छत्र होती हुई जिसको मुनियों ने भी नहीं देखा है मेरे प्रसाद से वहन से जलकर आप उसकी पुत्री होंगी जो भी अपने मन के द्वारा अपने पति होने की थी व जो भी कोई हो उसको अपने मन में धारण करके अपने शरीर का त्याग वहीं में कर दो हे सन्धे जब आप इस परम दारुण पर्वत में तपस्या कर रही हो उस तप को करते हुए चारों युग बीत हो गए हैं तथा कृत युग में व्यतीत होने पर त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या उत्पन्न हुई थी उस प्रजापति दक्ष ने सत्ताईस अपनी कन्याओं को चंद्रदेव के लिए दे दिया था उन कन्याओं के लिए जिस समय में क्रोधयुक्त दक्ष के द्वारा चंद्रदेव को साप दिया गया था उस समय में आपके समीप में सभी देवगण समागत हुए थे हे संधे उसके द्वारा ब्रह्मा के साथ देवगण नहीं देखे गए थे क्योंकि आपने मुझ में ही अपना मन लगा रखा था अतः आप भी उनके द्वारा नहीं देखी गई थी चंद्रदेव को दिए हुए साप को छुटकारे के लिए जिस प्रकार से विधाता ने चंद्रभाग नदी की रचना की थी उसी समय में यहाँ पर मेदा तिथि उपस्थित हो गया था तब से उसके समान कोई भी अन्य नहीं है और न अब तक हो कोई हुआ है तब भविष्य में ही कोई ऐसा तपस्वी नहीं होगा उस मेदा तिथि ने महान विधि वाला ज्योतिषटोम नामक यज्ञ का आरम्भ किया था वहाँ पर जो वहिन्न प्रजलित है उसी में अपने शरीर का त्याग करो हे तपस्सनी यह मैंने तुम्हारे ही कार्य के संपादन करने के लिए स्थापित किया है हे महाभागे आप वह करिए उस महामुनि के यज्ञ में गमन करिए मारकंडे महर्षि ने कहा भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने कर के अग्रभाग से इसके अनंतर संध्या का स्पर्श किया था उसके पश्चात एक ही क्षण में उसका शरीर पुरुराज के परिपूर्ण हो गया था इस प्रकार से करके जगत के स्वामी वहाँ पर अंतर्ध्यान हो गए थे और वह संध्या उस सत्र में गई थी जहाँ पर मेधातिथि मुनिवर विद्यमान थे उसके अनंतर भगवान विष्णु के प्रसाद से किसी के भी द्वारा उपलक्षित होते हुई संध्या देवी ने मेधातिथि मुनि के लिए उपदेश दिया था उसी तपश्चर्या के उपदेश को मन में करने उस समय संध्या ने पतित्व के रूप से ब्रह्मचर्य का ब्राह्मण वर्ण किया था उस महायज्ञ में समिधा अग्नि में मुनियों के द्वारा प्रलक्षित ना होती हुई उस समय में भगवान विष्णु ने प्रसाद से विधाता की पुत्री ने प्रवेश किया फिर उसी क्षण में उसका शरीर पुरोडास से परिपूर्ण हो गया था दग्ध हुई पुरोडास की गंध लक्षित होती हुई विस्तार को प्राप्त हो गई थी